दैत्यों की माता दीति दीति में असंयम है उसके कारण वो असुरों की माता बनी देवताओं की माता अदिति अदिति में संयम है और संयम के चलते वह देवताओं की माता बनी सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाया मनु शत्रुपाक ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए और उनके दाम्पत्य के लिए भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला मनु शत्रुभा के तीन पुत्री आकूति देवहुति प्रसूति और दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तान पाद हुए देवहुति का विवाह करदम ऋषि के साथ किया कन्या और एक पुत्र हुए पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कपिल आए सांख्य शास्त्र का उपदेश किया भगवान के दोनों द्वारपाल जय और विजय को सनत कुमारों का शाप हुआ है और वे ही द्वारपाल फिर तीन जन्म में वैर भाव से भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करने वाले हैं वे पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने और दीति के उदर से दैत्य बन करके पैदा हुए तो हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा बाद में आगे चल करके हिरण्य का उद्धार नरसिंह भगवान ने किया ये दोनों दूसरे जन्म में त्रेता युग में रावण और कुंभकरण बन करके पैदा हुए भगवान ने राम बन करके उनका उद्धार किया यही दोनों तीसरे जन्म में द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक् के रूप में पैदा हुए भगवान ने कृष्ण बन करके उन दोनों का उद्धार किया तो देखो जय और विजय को शाप हुआ तो उनके तो तीन जन्म हुए लेकिन उनके उद्धार के लिए भगवान के चार अवतार हुए वराह नृसिंह राम और कृष्ण चतुर्थस्क के चार मुख्य प्रकरण हैं और उसमें प्रथम धर्म प्रकरण उसमें दक्ष यज्ञ की कथा सुनाया है अत्रिअसुया के घर त्रिदेव बालक बनकर के आए वे ही दत्त दुर्वासा और चंद्रमा हैं। इस कथा के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों में भेद नहीं करना चाहिए ये एक ही तत्व के तीन रूप है यह सिद्धांत समझाया गया है फिर पांच अध्याय के अर्थ प्रकरण में ध्रुव चरित्र सुनाया है और इससे यह बताया कि भगवत प्राप्ति में वयभेद या लिंग भेद या जाति भेद नहीं होता ध्रुव जी पांच वर्ष के थे और सौतेली मां के कड़वे वचनों से आहत हो करके वन में चले गए और वहां नारद जी जैसे सदगुरु मिले और नारद जी के कहे अनुसार जब जमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर उन्होंने भगवान का भजन किया एक तो पांच वर्ष का बालक और पांच मास तक तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हो गए छोटे बच्चे भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं तो बुढ़ापे में ही भगवत प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए वो वाली बात नहीं और छोटे बालक को भी भगवान मिल सकते हैं अबुद को ना मिले वो वाली बात नहीं ध्रुव के समक्ष भगवान प्रकट हो गए और ध्रुजी ने क्या बढ़िया स्तुति करी है योन प्रवेश्य माच मि प्रसुप्ताजीवयशक्तिधर स्वधाम अन्स्तचरण श्रवणत्वगादीन नमो भगवते पुरुषा ग्यारह अध्याय में काम प्रकरण सुनाया है उसमें पृथु भगवान के अवतार की कथा सुनाया है राजा का धर्म क्या है यह समझाया है और आठ अध्याय में मोक्ष प्रकरण सुनाया है देवर्षि नारद और प्राचीन बरही का संवाद सुनाया गया है और उसमें पुरंजनाख्यान चार अध्याय सगुण ब्रह्मोपासना से मुक्ति के हैं और चार अध्याय निर्गुण ब्रह्मोपासना से मुक्ति के हैं आठ अध्याय में मोक्ष प्रकरण क्योंकि अष्टधा प्रकृति के बंधन से मुक्ति चाहिए फिर पंचमस्क में परमहंसों की कथा है दो परमहंसों की कथा एक ज्ञानी परमहंस श्री ऋषभदेव जी और दूसरे भक्त परमहंस श्री झड़भरत जी महाराज की कथा मनु महाराज के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर के ऋषभ जी का प्रागट्य हुआ है ना भी राजा के घर में माता मेरू देवी से यह ऋषभदेव भगवान जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं आदिनाथ परमहंस जिनका शरीर में रहते हुए भी देहभाव मिट गया एक बार भगवान ऋषभदेव के शरीर पर जो वस्त्र था वो वस्त्र कहीं कांटों में झाड़ियों में उलझ गया ऋषभदेव जी आगे निकल गए वस्त्र वहीं छुट गया तो नग्न दिगंबर जो शरीर को ही आत्मा का वस्त्र समझे वो वस्त्र पर वस्त्र क्या चढ़ावे एक महात्मा नंगे पांव जा रहे थे बोले महाराज जी आपका नाम क्या है बोले इस शरीर को लोग भूमानंद कहते हैं मेरा नाम भूमानंद ऐसा नहीं है महात्माओं की भाषा अलग होती है बोले शरीर को लोग भूमानंद कहते हैं अच्छा महाराज आप कब साधु बने बोले शरीर जब 12 साल का था तब संसार छूट गया छोड़ दिया नहीं छूट गया अच्छा महाराज जी आप पांव में जूते नहीं पहनते बोले नहीं पहनते क्यों नहीं पहनते महाराज बोले चमड़े में चमड़ा क्या लगावे बातें सुनो कितनी प्यारी बोले चमड़े में चमड़ा क्या लगावे भैया नग्न दिगंबर घूम रहे हैं बोले कपड़े पे कपड़ा क्या कपड़े को कपड़े से ढांके शरीर को ही जो आत्मा का वस्त्र समझता है वो वस्त्र पर वस्त्र क्या चढ़ा नग्न दिगंबर घूम रहे और ऐसे परमहंसों की नग्नता में विभत्सता नहीं दिव्यता का दर्शन होता है ऋषभदेव जी गृहस्थी थे और परमहंस पद को प्राप्त हुए उनके सौ पुत्र हुए थे ये इंद्र के जमाई हैं जयंती के साथ इनका विवाह हुआ सौ पुत्र हुए उनमें से सबसे बड़े पुत्र भरत तो भरत जी भी फिर आगे चल परमहंस क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा जिस बाप की आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची हो तो उसका बेटा भी फिर ऐसा वैसा नहीं हो सकता तो राजा भरत भी जब अंत में वन में चले गए तो एक बार किसी मृगशावक को पानी में बहने से बचा ले गए और उसको पाल पोसकर बड़ा किया तो उसमें आसक्ति हो गया जब मरे तब उस हिरण का चिंतन करते हुए मरे तो दूसरे जन्म में हिरण बने और जब वह शरीर छुट गया तो फिर ब्राह्मण का शरीर मिला लेकिन पूर्व जन्म की स्मृति थी एक गलती करी और उसके चलते दो जन्म ज्यादा लेना पड़ा इसलिए अब की बार सावधान है श्री जड़भरत जी महाराज किसी के साथ बोलते नहीं है किसी के साथ नाता जोड़ते नहीं है और एक बार राजा रहुगण का उद्धार हुआ श्री जड़भरत जी के द्वारा श्री जड़भरत जी महाराज ने उपदेश किया भवाटवी का सुंदर वर्णन किया और उसमें संतों महापुरुषों की कृपा को ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक बताया बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती लेकिन ज्ञान के लिए बोले महापुरुषों के हम अभी चर्चा कर रहे थे ना चित्त की शुद्धि चाहिए तो चित्त की शुद्धि जड़भ्रत जी कहते हैं जब तक महापुरुषों के चरणारविंद की रज का अपने मस्तक पर अभिषेक नहीं होता तब तक यह चित्त शुद्ध नहीं होता रहो गण तपसा न चेज्जया निर्वपणा गृहा छंदसा नलाग्नि सूर्यपाद रोभिषेक फिर पंचमस्क में भूगोल खगोल का वर्णन है ये क्यों है बोले भूगोल मतलब सर्वदेश रूप श्री हरि और खगोल का मतलब है सर्व काल स्वरूप हरि देश और काल सब भगवान का ही रूप है तो भागवत में हकीकत में भगवान श्री हरि का ही वर्णन है देश रूप श्री हरि का वर्णन भूगोल काल रूप श्री हरि का वर्णन खगोल कहा जाता है ज्योतिष चक्र राशि चक्र उसके विषय में जानकारी दिया है अंत में नरक का वर्णन किया है 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं और भिन्न भिन्न पाप कर्म करने वालों की भिन्न भिन्न नरक में गति होती है और उनको वहां उनके पाप की सजा भुगतना पड़ता है उनको दंड दिया जाता है साहब वो वर्णन इस तरह से किया है कि आप पढ़ेंगे ना सच्ची डरेंगे अरे बाप रे ऐसा होता है क्या और तब आदमी सोचेगा कि केवल नरक का वर्णन सुनने मात्र से यह दशा हुई तो यदि नरक में गए जाना पड़ा तो क्या दशा होगी और पाप किया तो अवश्य जाना पड़ेगा और पाप तो हमने किया ही है तो राजा परीक्षित ने पूछा महाराज पाप हो गया है फिर भी नरक में नहीं जाना हो बचने का कोई उपाय है बोले है जहां भी इच्छा हो तो उपाय भी है क्या उपाय है महाराज बोले पापों का प्रायश्चित कर लो कैसे करें प्रायश्चित महाराज बोले अपने किए हुए पापों के लिए पछतावा होता है पश्चाताप होता है वही सच्चा प्रायश्चित पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे कि गलती हो गया बहुत भूल हो गई तो अजामिल का आख्यान सुनाया अजामिल ब्राह्मण था अच्छा ब्राह्मण युवक था त्रिकाल संध्या करने वाला था वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण था गायत्री जपने वाला ब्राह्मण था सदाचारी ब्राह्मण था निर्व्य ब्राह्मण युवक था और ऐसा युवक शिखा रखने वाला जनेऊ धारण करने वाला गायत्री जपने वाला संध्या करने वाला और वो बिगड़ा बोले हां कुसंग के कारण इसलिए भैया कुसंग से बचो अच्छे अच्छे बिगड़ते को न कुसंग तिपाई न साई रहे न नीच मते चतुराई और जब बिगड़ा तो इतना बिगड़ा ऐसा बिगड़ा ऐसा बिगड़ा पूछो कोई ऐब कोई पाप ऐसा नहीं था जो अजामिल ने न किया हो कोई ऐसी नहीं थी जो अजामिल में ना तुम्हारा तो आज, ऐसा पापी अजामिल भी अनजाने में उसके मुख में नारायण का नाम आ गया तो विष्णु दूत आ गए और यम दूतों के पाश से अजामिल को छुड़ाए पाप हो जाए तो पश्चाताप करो प्रायश्चित कर लो प्रायश्चित के बाद फिर से पाप किया तो सुखदेव जी बोले वो तो हाथी का स्नान हाथी सरोवर में स्नान करके आता है जब बाहर निकलता है तो पहला काम क्या करता है पता है अपनी सूंड से धूल लेकर के अपने शरीर पर उड़ाना तो मिस्टर हाथी फिर नहाने क्यों गए आप अब धूल उड़ा रहे हो तो उसके लिए तो वो यही कहेगा भाई तुम लोग पाउडर नहीं लगाते क्या टेलकम पाउडर हाथी स्नान करता है बाहर आकर धूल उड़ाता है पाप का प्रायश्चित कर लिया नहा लिए और फिर से पाप किया तो वो तो हाथी का स्नान फिर से पाप नहीं करना चाहिए लेकिन महाराज कैसे नहीं करे बोले भगवान के नाम का आश्रय करो वो पाप है तो उसको नष्ट करेगा और बाद में पाप करने से तुमको बचाएगा सच जब भी पाप की ओर आदमी जा रहा हो उसी वक्त भगवान के नाम का आश्रय कर ले हे नाथ बचाओ हे नाथ बचाओ मेरी वृत्ति बिगड़ रही है हे नाथ बचाओ मेरे मन में विकार आ रहे हैं हे हे नाथ बचाओ गलत गलत गलत विचार आ रहे हैं मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं लालच ने मुझे पकड़ लिया है हे नाथ बचाओ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारा पर सच बचोगे बचोगे हे राम पाही माम कृष्ण पाही माम तो अजामिल जैसा पापी भी भगवान का नाम जपने से और अनजाने में जपा उसने तब भी बच गया तो जो लोग प्यार से भजे जपे उनकी कौन तीन अध्याय में नाम प्रकरण कहा चौदह अध्याय में ध्यान प्रकरण कहा है छठवे स्कंद में और उसमें देवों और दानवों के युद्ध की कथा है इंद्र को अपने गुरु विश्वरूप से नारायण कवच की विद्या प्राप्त हुई है यह कथा सुनाया गया और इंद्र के द्वारा गुरु की ही हत्या हुई और ब्रह्म हत्या लगी फिर इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या का चार भाग करके चार जनों में बांट दिया पृथ्वी जल स्त्री और वृक्ष चारों में बांट दिया बदले में उन चारों ने इंद्र से वरदान प्राप्त किया लेकिन जब विश्वरूप को मार दिया तो विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने वाला एक पुत्र उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया मंत्रोच्चार में कुछ भूल हुई और यज्ञ से वृतरासुर पैदा हुआ इंद्र का शत्रु तो हुआ लेकिन इंद्र को मारने वाला नहीं इंद्र के हाथों मरने वाला वृतरासुर और इंद्र में युद्ध हुआ है मर नहीं रहा था वृत्रासुर तब कहा गया दधीचि मुनि की अस्थि से वज्र बनाया जाएगा तो वृत्रासुर मरेगा परोपकारी दधीचि मुनि ने अपना शरीर दान में दे दिया। उनके शरीर के अस्थि से वज्र बनाया गया और उस वज्र को लेकर के इंद्र वृतासुर के साथ लड़ने आया वृतरासुर समझ गया कि इस वज्र से मेरा नाश मरने से पहले वृत्रासुर ने भगवान की चार श्लोकों में स्तुति करी उसको भागवत में वृत्रासुर चतुश्लोकी कहते हैं अहम हरे तव पाद कमूल दास अनु दासो मनस्मरेता सुपतेर गुणांुणी तबा कर्म करो तुकाया नागपृष्ठम न च पारमेष्यम न वा न रसाधिपत्यं नोग सिद्धिरपुनर्भवसवा विरह्य कांक्षे अजातपक्षावतरम खगां यथावत्सतराक्षुधारि प्रिय व्युषित विषणा मनोरविंदक्षति दृक्षतेम ममोत्मश्लोकजनु सख्यम संसारचक्रे भ्रमतस्व कर्म त्मात्मचदार गेह श्वासक्त चित्तस्य नाथ भूया चार श्लोकों में स्तुति करी बड़ी सुंदर चतुश्लोकी तीन घंटा चाहिए चतुश्लोकी पे बोलने के लिए इसमें भक्ति मार्गीय धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ की परिभाषा मिलती है के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ फिर दो अध्याय में अर्चन प्रकरण दीति माता ने अपने पति कश्यप की आज्ञा लेकर के एक वर्ष पर्यंत पर्यंतन व्रत किया संयम किया बाद में संयम में भूल हुई संयम खोया लेकिन एक वर्ष पर्यंत उसने संयम पूर्वक भगवान का अर्चन किया पूजन किया व्रत किया इसलिए दीति के उदर से जो पैदा हुए देव कहलाए जहां संयम है वहां सदगुणी प्रजा है वैसे तो दीति के उदर से जो पैदा होते थे वो दैत्य ही होते थे लेकिन एक वर्ष पर्यंत दीति माता ने भी संयम पूर्वक भगवान का अर्चन किया पूजन किया तो दीति के उदर से जो पैदा हुए देव कहलाए ये मरुत देव समन व्रत की विधि बताया है और फिर सप्तम स्कन में राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा सुखदेव जी से महाराज परम ब्रह्म यदि अपनी समता में ही स्थिर रहता है तो फिर बार बार देवों की मदद करता है और दैत्यों को मराता है भगवान ऐसा क्यों करते यह तो समता नहीं है देवों का पक्ष लेते हैं दैत्यों को मराते हैं ऐसा क्यों करते ऐसा भेद क्यों करते हैं भगवान तो सुखदेव जी बोले बहुत सुंदर प्रश्न है राजा राजा ने कहा महाराज मेरी समझ में नहीं आती बात सब में परमात्मा है बोले हां तो बिल्ली में भी परमात्मा है हां चूहे में भी परमात्मा है बिल्कुल तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मारती है परमात्मा परमात्मा को मारे बिल्ली में भी परमात्मा चूहे में भी परमात्मा यह सब कैसी लीला है समझ में नहीं आता वाह बा, राजन बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हो सुनो पर ब्रह्म में क्रिया है ही नहीं ब्रह्म अक्रिय है वो कुछ करता नहीं लेकिन बिना उसके कुछ होता नहीं इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं करती लेकिन बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं होता परमात्मा कुछ नहीं करता लेकिन बिना परमात्मा के कुछ नहीं होता परमात्मा अक्रिय है लेकिन हम अज्ञानवश परमात्मा में क्रिया का आरोप करते हैं जैसे कि ट्रेन रुकी बगल वाले ने हमसे पूछा क्या आया हम बोले लखनऊ आया क्या यह सत्य है लखनऊ आया अरे लखनऊ जहां है वहीं था तुम लखनऊ आए लखनऊ नहीं आया तुम लखनऊ आए तुम लखनऊ पहुंचे लखनऊ ने आने की कोई नहीं क्रिया नहीं करी कोई क्रिया नहीं करी फिर भी लखनऊ आया बोल करके हम लखनऊ में आने की क्रिया का आरोप करते हैं अरे भैया क्या गया अरे कानपुर गया कानपुर गया तैयार करो कानपुर गया तुम कानपुर छोड़ करके गए कानपुर जहां है वहीं है न कानपुर जाता है न लखनऊ आता है वे तो आने जाने की कोई क्रिया कर ही नहीं रहे हैं फिर भी कानपुर गया लखनऊ आया ऐसा बोल करके हम उनमें क्रिया का आरोप करते हैं उसी प्रकार ब्रह्म हकीकत में कुछ भी नहीं करता वह अक्रिय है लेकिन हम अज्ञानवश परब्रह्म में क्रिया का आरोप करते हैं जब वह क्रिया करता ही नहीं तो फिर भेद की भी बात कहां आती है कि भेद क्यों करते यह ज्ञानियों का मत अब राजा दूसरा मत सुनो भक्तों का अभिप्राय यह है कि हमारे भगवान क्रिया नहीं करते लीला करते ज्ञानियों का ब्रह्म कुछ नहीं करता और भक्तों का भगवान क्रिया नहीं करता लीला करता है और जब लीला करता है तो इसका मतलब है कि बाह्य रूप से भले ही भेद दिखाई पड़े भगवान जो करते हैं वो लीला है तो बाह्य रूप से उनके करने में भले ही कुछ भेद दिखाई पड़े लेकिन भाव दृष्टि से कोई भेद नहीं एक को मारते हुए दिखाई देते हैं दूसरे को बचाते हुए दिखाई देते हैं लेकिन हकीकत में जिसको बचाते हैं उसका भी उद्धार करते हैं और जिसको मारते हैं उसको भी उतारते हैं तो बाह्य रूप से क्रिया भेद भले ही दिखाए पड़े लेकिन ठाकुर की लीला ऐसी है भाव में भेद नहीं है प्रहलाद को बचाया हिरण्यकशिपु को मारा हकीकत में दोनों का उद्धार किया हिरण्य कशिपू को मारकर उद्धार किया है प्रहलाद की रक्षा करके प्रहलाद का उद्धार किया यह समझाने के लिए युधिष्ठिर और नारद का संवाद सुनाया और प्रहलाद चरित्र सुनाया वराह भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु बड़ा क्रोधित हुआ उसने वन में जाकर तपस्या किया ब्रह्मा को प्रसन्न किया वर मांग लिया मैं मरू नहीं ब्रह्मा जी बोले ऐसा तो नहीं हो सकता जो भी पैदा होता है उसको मरना पड़ता किस प्रकार मरना है वो तो निश्चित कर ले तेरे चोइस की डेथ झे मिलेगी ओके okay? बोले ना मुझे मरना नहीं है बोले ऐसा नहीं हो सकता तो ठीक है मरना ही पड़ेगा बोले हां तो ठीक है मैं घर में ना मरूं, मैं घर के बाहर ना मरूं, मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, गीले से नहीं सूखे से नहीं मानव से नहीं पशु से नहीं देव से नहीं दानव से नहीं सोच सोच कर उसने मांगा और कहा कि हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपकी किसी भी रचना से मेरी मृत्यु ना हो जड़ चेतन किसी से और आप रचयिता है आपसे भी मेरी मृत्यु ना हो कुशल वकील की तरह पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करी और कहा नाउ साइन देपर तो ब्रह्मा जी को साइन करना पड़ा वरदान देना पड़ा ठीक है तथास्तु। तो अब इसने समझ लिया कि मैं मरूंगा नहीं देखो भैया मरने से डरने की जरूरत नहीं है लेकिन मरने को भूलने की भी जरूरत नहीं है जो भी मृत्यु को भूल गए असुर हुए कृतम स्मरण याद रखो मौत को एक न एक दिन जाना जब जाएंगे तो साथ कुछ नहीं आना है याद रखो तो आसक्त होकर के ये जो पाप कर रहे हो बेईमानी कर रहे हो गलत काम कर रहे हो उससे छूटोगे। मृत्यु को याद रखो कृतम स्वर हिरण्य ने बड़ा अत्याचार किया उसकी पत्नी का नाम है कयाधु कयाधू साधु जैसी बड़ी सज्जन माता उसके चार पुत्र है लाद अनुलाद, समलाद प्रहलाद और ये जो प्रहलाद है वो भगवान के बड़े भक्त हुए मां के गर्भ में थे तब मां ने नारद जी के साथ सत्संग किया है तो गर्भ से ही ये ज्ञान लेकर आए देखो तुम्हारा पिंड तो गर्भ से मां के गर्भ से बनता है तुम्हारा जो बनना है वो तो मां के गर्भ से ही शुरू हो गया और ये केवल स्थूल रूप से ही नहीं फिजिकल ग्रास बॉडी की बात नहीं है तुम्हारे जो विचार है वो भी मां से प्रभावित होते बालक का मतलब है माता के विचार और पिता के चारित्र का प्रतिबिंब सगर्भावस्था में मां जो सोचती है गर्भ उससे प्रभावित होता है इसलिए हमारे यहाँ सगर्भावस्था में माताएं रामायण पढ़ती हैं कथा सुनती हैं भागवत पढ़ती हैं देव दर्शन करती हैं पॉजिटिव सोचती हैं आनंद में रहती हैं ये देखना चाहिए प्रहलाद माँ के गर्भ से ही देवर्षि नारद से ज्ञान लेकर आए और प्रहलाद की भगवान में बड़ी प्रीति है तो हिरण्यकशिपु कशिपू को यह जचा नहीं बहुत समझाया छोड़ ये छोड़ प्रहलाद ने भगवान का भजन नहीं छोड़ा और एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए हुक्म कर दिया हाथी के पैरों तले कुचलवाया विशेले सर्पों के बीच में फेंकवाया पर्वत शिखर से गिराया कुएं में डुबाया अग्नि में जलाया लेकिन हर जगह प्रहलाद की रक्षा हुई आश्चर्य ये मर क्यों नहीं रहा प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे कहां है तेरा भगवान प्रहलाद जी ने पूछा कहां नहीं है भगवान बोले बड़ी बड़ी बातें मत कर क्या इस खंभे में है बोले जो सर्वत्र है और सर्वदा है एवरीवेर एंड ऑल वो इस वक्त इस खंभे में क्यों नहीं हो सकता